श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी सुबोधानंद प्रायः ही उनके मुंह से बंगला भजन की ये दो पंक्तियाँ उच्चारित होती थी जिनका आशय है मन तुम कार्य में ढिलाई मत करना संगी मिले तो ठीक न मिले तो अकेले ही भिड़ जाओ उनके दिनांक 21 आठ 1925 के पत्र में लिखा है सत्कर्म में कभी पीछे न हटना अच्छे कार्य में अनेक बाधा विघ्न आते हैं अपने ही पैरों पर खड़े होकर कार्य करना उत्तम है मन संगी मिल जाए तो ठीक है नहीं तो अकेले ही करना अच्छा है जिसका मन संशय युक्त है तो उसके द्वारा अच्छा कार्य होने की उम्मीद नहीं सिर्फ बातों में ही नहीं आचरण में भी उन्होंने भगवान के ऊपर विश्वास रखते हुए अपना शेष जीवन सत्कार्य में व्यय किया था दूसरों के दुख दूर करने में सुबोधानंद जी सदैव तत्पर रहते थे उनका कथन ही था आपत्ति विपत्ति में लोगों की थोड़ी सहायता करनी चाहिए 1908 सौ में जब चिल्काताल अंचल में अकाल पड़ा था तब उन्होंने स्वामी शंकरानंद तथा ब्रह्मचारी ज्ञान महाराज के साथ वहां जाकर सेवा कार्य में प्राणपण से परिश्रम किया था लौटते समय वे कट कोठर में एक गरीब बालक को ले आए और कलकत्ते में उसकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कर दी इसके काफ़ी समय बाद एक बार उन्होंने बेलूर में एक निर्धन परिवार को नियमित सहायता करते हुए भूखमरी का शिकार होने से बचा लिया था वस्तुतः दुखियों का दुख कष्ट स्वाभाविक रूप से ही उनके हृदय को आघात पहुँचाते हुए उसे क्रियाशील बना देता था रोगियों की सैया के पास वे बहुत ही दिख पड़ते थे तथा रोगी भी उनके दर्शन के अत्यंत सांत्वना पाते थे इस विषय में सन्यासी ब्रह्मचारी नौकर रसोइया कोई भी बच नहीं पाता था वे उनकी दवा पथ्य आदि की व्यवस्था में सदैव लगे ही रहते थे एक बार एक युवा विद्यार्थी के चेचक निकल आने पर जब सभी लोग अपने प्राण के भय से खिसक गए तो खोखा महाराज उसके निकट पहुँचे और यत्न पूर्वक सेवा करते हुए उसे रोग मुक्त कर दिया गरीब तथा असहाय रोगियों के लिए वे दूसरों के सामने हाथ पसार कर भिक्षा तक मांग लेते थे बेलूर गांव के बहुत से लोग अन्न तथा धन के लिए उन्हीं पर निर्भर रहते थे भक्तों के बीमार पड़ने पर भी वे अप्रत्याशित रूप से उनके घर पहुंचकर सभी को विस्मय में डाल देते थे सुबोधानंद जी का सीधा सादा जीवन देखकर किसी को भी उनकी गहन आध्यात्मिकता की था नहीं लग पाती थी इसके फलस्वरूप उनके पास सभी लोग निसंकोच आना जाना करते अपने सांसारिक तथा आध्यात्मिक अभावों के विषय में उन्हें बताते तथा उनका आशीर्वाद पाकर धन्य हो जाते थे अपने आध्यात्मिक शक्ति को छिपाने का भी कोई प्रयास उनके जीवन में दृष्टिगोचर नहीं होता था इसीलिए थोड़े से भी परिचय या वार्तालाप के माध्यम से उनका आध्यात्मिक आलोक अपने आप से व्यक्त होकर आगंतुकों को धन्य कर देता था यह सोचकर ही विस्मित रह जाना पड़ता है कि ऐसे उच्च शक्तिधर महापुरुष कैसे बालक वृद्ध युवक सभी के साथ समान रूप से मेल जोल रख लेते थे उतने समय के लिए आयु बुद्धि तथा अनुभूति का सब अंतर मानव दूर हो जाता था मठ जीवन के प्रारंभिक काल में सुबोधानंद जी का प्रमुख कार्य था स्वामी अद्वैतानंद के साथ मिलकर खेत और उद्यान की देखभाल करना इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों में भी दे सर्वदा व्यस्त दिखाई पड़ते थे कभी वे स्वामी अखंडानंद जी के साथ ठाकुर पूजा के लिए नागेश्वर चंपा की खोज में घूम रहे हैं तो कभी श्री राम कृष्ण जन्मोत्सव के आयोजन में लगे हैं फिर कभी किसी बीमार गुरुभाई की सेवा में जुटे हैं तो कभी इटावा जाकर गुरुभाई हरिप्रसन्न दिज्ञानंद जी को मठ की हालत बताते हुए आर्थिक सहायता की व्यवस्था कर रहे हैं परवर्ती काल में भी मठ के सभी विभागों के साथ उनका एक आत्मीयतापूर्ण संबंध था एक दिन अपराह में दिखाई पड़ा कि वे एक बाल्टी लिए तेजी से चले जा रहे हैं जिसमें कुछ नारियल के छिलके जूट की रस्सी तथा एक छुरी रखी है कारण पूछने पर उन्होंने बताया महाराज ब्रह्मानंद जी ने काफ़ी कष्ट उठाकर विविध स्थानों से ला ला कर, जो पेड़ पौधे लगाए हैं उनकी कलम लगाकर और पौधे तैयार कर लेने से उन्हें अलग अलग स्थानों में लगाया जा सकेगा। पेड़ आदि मर भी जाएं तो कलम कलम बच रहेगी। बांधना वे अपने ही हाथ से किया करते थे तथा इसके लिए उन्हें कई बार वृक्ष पर चढ़ना भी पड़ता था उस समय उनकी आयु 60 वर्ष से भी अधिक थी सुबोधानंद जी के कर्म जीवन में एक विशेष ध्यान देने योग्य बात यह थी कि वे सदा अपने को खोखा बच्चा ही समझते थे तथा सबके साथ तदन निष्कपट अभिमान रहित व्यवहार करते थे उनके प्रत्येक व्यवहार के साथ एक हृदय स्पर्शी सरलता मिश्रित रहती थी वे अपने सारे व्यक्तिगत कार्य स्वयं ही करते थे सहायता किसी दूसरे के आ जाने पर भी वे टहलते नहीं थे केवल विशेष अवसरों पर ही इसके विपरीत होता था एक बार वे अन्यत्रने कपड़ों में साबुन लगा उन्हें तालाब में धोने के लिए ले आए वहां आकर उन्होंने देखा कि तालाब के छोटे से घाट पर पहले से ही एक ब्रह्मचारी साबुन लगाकर अपने कपड़े धो रहे हैं अतः उन्होंने ब्रह्मचारी से अपने कपड़ों को धो देने के लिए कहा ब्रह्मचारी ने कहा महाराज आप रख जाइए मैं धो दूंगा पर खोखा महाराज ने कहा नहीं जी मैं स्वयं ही धो लेता परंतु तुमने कपड़ों में साबुन लगा रखा है मेरे घाट पर उतरने से तुम हट जाओगे जिससे तुम्हारा लगाया हुआ साबुन बर्बाद हो जाएगा और काम भी बिगड़ जाएगा इसीलिए मैंने तुम्हें धोने को कहा पर अब मैं यदि कपड़े तुम्हारे पास छोड़कर चला जाऊं तो तुम गेरुआ रंग चढ़ाने आदि का भी भार ले लोगे जो कि मुझे पसंद नहीं है